भोजन के बाद वे लोग रवाना हुए साथ में वरदा मामा भी थे वे कलकत्ते जावेंगे धीरे धीरे वे लोग उत्तर तरफ के मैदान में पहुंचे मां भी कुछ दूर तक जाकर जब तक वे लोग दिखाई पड़ते रहे देखती रहीं। ये सुरेन बाबू जब बल्लारतनगंज स्कूल में हेडमास्टर थे तो उस समय वहां के कसाईयों द्वारा जीवित गायों का चमड़ा खींचकर निकालने की खबर सुनकर बहुत दुखित हुए थे एक दिन दुष्टों ने वह कार्य स्कूल के सामने किया हिंदू और मुसलमान छात्रों तथा शिक्षकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया कसाईयों को मारा भी इसको लेकर झगड़े की शुरुआत हुई कसाईयों ने सुरेन बाबू के ऊपर अत्याचार करने का भय दिखलाया इसी समय स्कूल के दो तीन लड़के श्री श्री मां से दीक्षा प्राप्त करने के लिए जयराम बाटी गए सुरेन बाबू ने उनके हाथ मां के नाम एक पत्र दिया उन्होंने भी सारी घटना श्री श्री मां को कह सुनाई मां सुनकर सिहर उठी और सुरेंद्र बाबू को संबोधित कर बोली तुम लोग ऐसे कार्य का विरोध नहीं करोगे तो और कौन करेगा मां के कहे अनुसार सुरेन बाबू को खूब अभय प्रदान कर पत्र लिखा गया और जिससे ऐसी निशंस घटना और न घटे इसके लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया सुरेन बाबू के दूसरे पत्र के उत्तर में माने लिखवाया भगवान यदि सत्य हैं तो इसका प्रतिफल अवश्य होगा इस घटना को लेकर मुकदमा चला उसका परिणाम आशानुरूप न होने पर भी धीरे धीरे यह जघन्य कार्य पूर्णतः बंद हो गया 11 जून 1913 जयराम वाटी दोपहर में मां के घर के बरामदे में मैं एक व्यक्ति के साथ खाने बैठा मां राधु कह रही थी कि इस बार कुवार के महीने में भयानक मार काट होगी ऐसा पंचांग में लिखा है मैं मारकाट नहीं महामारी बातचीत के बीच माने कहा ठाकुर के आविर्भाव के साथ सत्य युग का आरंभ हो गया है उनके साथ सब विशेष लोग आए हैं यह नरेन सप्त ऋषियों में प्रमुख ऋषि था ठाकुर चाहते तो कह सकते थे वह सौ ऋषियों में से एक था ऐसा न कह उन्होंने उसे महान सप्त ऋषियों में से एक बताया अर्जुन योगीन के रूप में आया था ऐसे चुनिंदे लोग भला कितने होते हैं खट्टे आम की तो कोई गिनती नहीं पर फजली आम तो कम ही मिलता है साधारण व्यक्ति तो कितने ही जन्मते और मरते हैं पर जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वे ही भगवान के कार्य के लिए उनके साथ आते हैं मैं स्वामी जी ने भी कहा है कि ठाकुर के आविर्भाव के साथ सतयुग प्रारंभ हो चुका है मां सही बात है 12 जून 1913 जयराम बाटी दोपहर में मां खाने बैठी हैं राधु को भी बगल में बिठाकर खिला रही हैं मां राधु से कह रही है ले खा ले यह गांदाल का झोल है ठाकुर इसे खाते थे गांदाल अर्थात एक प्रकार की लता जो दवाई के काम आती है उसके पत्ते की रसदार तरकारी ठाकुर गांाल गूलर तथा कच्चा केला पसंद करते थे उन्हें पेट की बीमारी थी तो ले दूध पी ले राधू और नहीं खाऊंगी मां खा ले और थोड़ा खा ले हम लोगों से ठाकुर की बीमारी के समय उन्हें कुमार टोली के गंगा प्रसाद सेन को दिखाया गया कविराज ने पानी बंद करके दवाई लेने को कहा ठाकुर आकर सबको पूछने लगे क्यों जी पानी पिए बिना रह सकूंगा जिसको देखते उसी से पूछते पांच साल के बच्चों को भी पूछते क्यों बिना पानी के रहा जा सकता है वे कहते हां क्यों नहीं मुझसे पूछा क्या रह सकूंगा मैंने कहा क्यों नहीं रह सकोगे उन्होंने कहा अनार के दानों को धोकर उसका पानी पोछ देना होगा देखो यदि तुम लोग कर सको मैंने कहा वह तो मां काली जैसा करेंगी यथा साध्य उनकी इच्छा से होगा अंत में मन में निश्चय कर उन्होंने पानी बंद करके दवा खाई मैं रोज उन्हें तीन चार शेर और आखिर में तो पांच छह सेर तक दूध देती थी मंदिर का ग्वाला मुझे ज्यादा करके दूध दे जाता था वह कहता वहां अर्थात मंदिर में देने से काली का भोग बेटे लोग अर्थात पुजारी लोग अपने घर ले जाएंगे ना मालूम किसको खिलाएंगे पिलाएंगे यहां देने से वे अर्थात ठाकुर खाएंगे इसीलिए पांच छह सेर तक दे जाता वह बड़ा भक्त था मैं उसे संदेश रसगुल्ला आदि मिठाई जो उस समय बहुत आती थी देती दूध को आग में ओटाकर उसे एक डेढ़ शेर बना लेती वे पूछते कितना दूध है मैं कहती कितना क्या शेर भर पांच पाव होगा वे कहते नहीं अधिक होगा यह मोटी मलाई जो दिख रही है एक दिन गोलाब मां वहां थी उन्होंने उनसे पूछा क्यों जी कितना दूध होगा गोलाब ने सब कह दिया हां इतना दूध इसीलिए तो मेरा पेट भारी भारी रहता है बुलाओ उसे बुलाओ मैं गई उन्होंने मुझसे पूछा कितना दूध होगा मैंने कहा पांच पाव होगा फिर गुलाब जो इतना बताती है गुलाब को मालूम नहीं है यहां के माप का भला गुलाब को क्या पता बर्तन में कितना दूध समाता है उसे गुलाब क्या जानेगी और एक दिन गोलाब को पूछने लगे कि कितना दूध आता है गोलाब ने कह दिया एक बर्तन दूध यहां का और एक बर्तन दूध काली मंदिर का सुनते ही बोले हां इतना दूध बुलाओ बुलाओ उसे पूछो मेरे पहुंचते ही उन्होंने कहा बर्तन में कितना दूध समाता है कितने छटाक कितने पाव मैंने कहा कितने छटाक कितने पाव यह सब मैं नहीं जानती दूध पीना है तो बर्तन में कितने छटाक कितने पाव दूध धरेगा इसकी क्या जरूरत इतना हिसाब कौन रखे उन्होंने कहा इतना दूध क्या हजम होगा इसीलिए तो पेट भारी रहता है और सचमुच उस दिन उनका पेट गड़बड़ा गया मैंने पूछा कैसा दस्त हो रहा है उन्होंने कहा सफेद मैदे जैसा एक एक करके पंद्रह बार शौच को गया हूं तुम लोगों की ऐसी सेवा मुझे नहीं चाहिए उस दिन रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया भात पड़ा ही रह गया मैंने थोड़ा सा साबूदाना बना दिया था गोलाब ने कहा मां मुझे पहले से बतला देती मुझे मालूम नहीं था सारा खाना नष्ट हो गया मैंने कहा खिलाने के लिए छूट बोलने में कोई दोष नहीं है मैं इसी प्रकार उनको समझा बुझाकर खिलाती हूं हम लोगों से उनका शरीर अच्छा स्वस्थ हो गया था मैं मुझे तो लगता है कि मन ही सब कुछ है मां हां मन ही तो बात है नहीं तो जब तक उन्हें नहीं बताया गया था वे अच्छा भोजन कर रहे थे रात में मैं और विभूति खाने के लिए बैठे मैंने विभूति से कहा राधु के लिए एक अच्छे विश्वसनीय व्यक्ति से हिस्टीरिया रोग का कवच ला देने से अच्छा होगा मां हां स्वरूप नारायण के धर्म मंदिर के पुजारी लोग दवाई देते हैं राधु के लिए वहीं से लूंगी ऐसा सोचा है अभी कुछ दिन झाड़ फूक कराने की इच्छा है मेरी मां उसी स्वरूप नारायण का फूल पाकर अच्छी हुई थी उसी समय से मुझे इस पर विश्वास है जिस धर्म मंदिर के बारे में मां ने अपनी बात में कहा है उसका संक्षिप्त विवरण बंगाल के इतिहास में इन क्षेत्रों में धर्म की उपासना उस संक्रांति काल में प्रारंभ हुई थी जब बौद्ध धर्म अपने देवी देवताओं के साथ पुनः हिंदू धर्म में समाहित हो गया था धर्म के विभिन्न नामों में स्वरूप नारायण एक है विभूति अच्छा धर्म के पुजारी बौद्ध लोग दवाई देते थे तो धर्म का मतलब है बुद्ध देव मां हमारे यहां भी धर्म मंदिर है उधर ओसोर मैं मुझे मालूम है सब जगह धर्म अर्थात बुद्ध मूर्ति है मां यहां जो मूर्ति है वह कच्छब के रूप में और उसे सुंदर नारायण कहते हैं विभूति मूर्ति आसन के समान है ना उसके नीचे चार पाए हैं मां हां बीच में थोड़ा ऊंचा है विभूति वह कच्छप नहीं है वह बुद्धासन है बुद्धा अवस्था अस्ति नस्ति के परे है तो उनकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती इसीलिए उनको केवल आसन बताया गया है मां वह हो सकता है हमारे इसी धर्म की लड़के लोग पूजा करते हैं जो चाहे चढ़ाते हैं कोई विधि निषेध नहीं है दो लाल फूल दे दिया या कुछ दे दिया वे किसी का अपराध नहीं लेते जिसने जो दिया उसी में प्रसन्न रहते हैं मैं पीड़ा आदि के लिए लोग देवी निदान पाते हैं किंतु इसके अर्थात राधु के भाग्य में वह भी नहीं बदा है मां नहीं कोई फिरकर भी नहीं देखता यह जो मैं इतना पुकारती हूं कुछ नहीं होता बीमारी के समय मेरा सारा शरीर फूल गया था नाक कान से पानी बहता था उमेश अर्थात मां के भाई ने कहा दीदी यहां सिंहवाहिनी है क्या वहां धरना दोगी वही मुझे राजी करके पकड़ कर ले गया पूर्णिमा की रात मेरे लिए अमावस्या थी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 वह बीच बीच में गला खकारती रहती ताकि मुझे डर न लगे वहीं पड़ी रही कुछ देर बाद वे अर्थात सिंह वाहिनी लुहारों की एक लड़की के रूप में जिसकी उम्र राधु के बराबर अर्थात बारह तेरह साल होगी मेरी मां के पास जाकर कहती है जाओ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 शरीर का फूलापन भी कम हो गया शरीर अच्छा छरहरा हो गया मैं निरोग हो गई जो पूछता उससे कहती मां की दवाई से ठीक हुई इसके साथ ही मां के महात्म का प्रचार हो गया मुझे दवाई मिली और संसार धन्य हो गया पहले मां को कोई इतना जानता नहीं था मेरे चाचा ने एक बार मां के समक्ष धरना दिया था उन पर उन्होंने इतने काले चींटे छोड़ दिए कि वे वहां पर ठहर नहीं पाए मां ने मेरी मां को स्वप्न में कहा मैं सो रही थी ऐसे समय में उसने धरना क्यों दिया वह ब्राह्मण होकर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 दूसरा कोई खा नहीं सकता बाद में रात में देखती हैं कि जगधात्री जिनका रंग लाल था दरवाजे के पास पैरों पर पैर देकर बैठी हैं तब केवल एक ही कमरा था वरदा का कमरा वे अर्थात ठाकुर आने से उसी कमरे में रुकते जगधात्री ने हाथ से थपथपाते हुए मां को जगाया और उठाकर कहा तुम रोती क्यों हो काली का चावल मैं खाऊंगी तुम इतना सोच क्यों करती हो मां ने कहा तुम कौन हो जगधात्री ने कहा मैं जगदम्बा हूं जगधात्री के रूप में तुम्हारी पूजा ग्रहण करूंगी दूसरे दिन मां ने मुझसे पूछा अरी शारदा लाल रंग वाली पैरों पर पैर देकर बैठी वह कौन सी देवी है मैं जगधात्री की पूजा करूंगी मैं जगधात्री की पूजा करूंगी उनकी अब वही एक रट हो गई विश्वास लोगों के पास से करीब तेरह मन धान लिया गया उस समय ऐसी वर्षा हुई कि एक दिन भी बंद नहीं हुई मां ने कहा मां तुम्हारी पूजा कैसे होगी अभी तक तो धान ही नहीं सुखा पाई बाद में मां जगधात्री ने ऐसी धूप कर दी कि चारों ओर वर्षा हो रही थी और मां की चटाई पर धूप लकड़ी जलाकर मूर्ति को सेंक देकर सुखाया गया और उसे रंग किया गया प्रसन्न उनको अर्थात ठाकुर को दक्षिणेश्वर में सूचना देने गया उन्होंने सुनकर कहा मां आएंगी मां आएंगी अच्छा बहुत अच्छा पर तुम लोगों की अवस्था तो बहुत खराब थी रे प्रसन्न ने कहा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 सब खर्च आदि निकल गया प्रतिमा विसर्जन के समय मां ने जगधात्री मूर्ति के कान में फिर कह दिया मां जगाई अगले साल फिर से आना मैं तुम्हारे लिए पूरे साल भर सब तैयारी करके रखूंगी अगले साल मां ने मुझसे कहा देखो तुम भी कुछ देना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 मैं, वे तीन कौन मां जगधात्री तथा सखियां जया और विजया वे कहने लगी तो क्या फिर हम लोग चली जाएं? मैंने कहा तुम लोग कौन हो उन्होंने कहा मैं जगधात्री हूं मैंने कहा नहीं तुम लोग कहां जाओगी ना, ना तुम लोग कहां जाओगी तुम लोग रहो तुम लोगों को जाने के लिए नहीं कहा तब से मैं हर बार जगधात्री पूजा के समय यहां आती हूं बर्तन आदि मांझने का काम रहता है तो और तब तो हमारे परिवार में अधिक लोग नहीं थे मैं बर्तन मांझने के लिए आती थी उसके बाद योगीन अर्थात महाराज ने सब लकड़ी के बर्तन बनवा दिए उसने कहा मां तुमको अब वहां बर्तन मांजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा उसने जगधात्री पूजा के लिए जमीन भी खरीद दी आहा मेरी मां मानो लक्ष्मी थी पूरे साल भर वह सामान सब इकट्ठा कर सजाकर रखती थी कहती मेरा भक्त भगवान का संसार है मेरा सारदा, अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद शायद कभी आ जाए योगी ना जाए इसीलिए इनकी आवश्यकता है अच्छे प्रकार का चावल आदि जो कुछ पाती जमा करके रखती थी कहती जब तक मैं हूं ब्रह्मा है विष्णु है जगदंबा है शिव है सभी हैं मैं चली जाऊंगी ये सब भी साथ साथ चले जाएंगे तुम लोग क्या उनकी देखभाल कर पाओगी मेरा भक्त भगवान का संसार है मुझे थोड़ी दस्त की शिकायत हुई थी उसे सुनकर माने कहा इसे आमाशय का रोग लगा ही रहता है काशी में भी हुआ था मैंने कहा काशी में जाने के पहले कलकत्ते में भी हुआ था हमारे वंश में ही यह रोग लगा हुआ है पिता तथा और भी कई लोग दस्त के कारण ही दिवंगत हुए विभूति वह सब क्या है पिता कब किससे मरे उससे क्या होता है मां हां उससे क्या दृष्टांत देना उचित नहीं उससे भुगतना पड़ता है कब कौन मरा कौन पिता कौन मां ईश्वर ही सब कुछ है